प्रश्नोत्तर दीपमाला देव पूजन तथा कर्मकांड जिज्ञासा रुद्राष्टाध्यायी के अध्याय में भगवान से बहुत सी वस्तुओं की मांग की गई है ऐसे में क्या निष्काम व्यक्ति को रुद्राष्टाध्यायी से शिव पूजन करना चाहिए समाधान निष्काम व्यक्ति भी रुद्राष्टाध्यायी से महादेव की अर्चना कर सकते हैं कोई भी मंत्र हो या पाठ या उसके विनियोग पर निर्भर करता है कि वह सकाम है या निसकाम। विरक्तों के लिए विशेष रूप से अध्याय के पंचम अध्याय के पाठ का शास्त्र में विधान किया गया है नमस्ते आदि पंचम अध्याय के छासठ मंत्र और इसी अध्याय के कुछ मंत्रों की पुनरावृत्ति एवं कुछ अन्य मंत्र मिलाकर एक सौ मंत्रों को सत रुद्री कहते हैं कैवल्योपनिषद में कहा गया है कि इस शतरुद्री से जो महादेव की नियमित अर्चना करता है उसे वैराग्य पूर्वक ज्ञानोद्भव हो जाता है क्योंकि इन मंत्रों से सीमित अहमता का समर्पण किया जाता है देखो एक ही पुरुष सूक्त से महादेव विष्णु या किसी भी देवता को पूजन आप करना चाहो तो हो जाएगा मंत्र का विनियोग जैसा होता है उसी प्रकार का उसका फल होता है आप रुद्राष्टाध्यायी का पाठ जिस उद्देश्य से करेंगे उसी में उसका विनियोग हो जाएगा यदि आप निष्काम भाव से शिव प्रत्यर्थ संपूर्ण रुद्राष्ट अध्यायी का पाठ करेंगे तो उसका शिव प्रीति ही फल होगा इसलिए निष्काम व्यक्ति के लिए रुद्र पाठ में कोई विरोध नहीं है जिज्ञासा मंदिर में जो धूप दी जाती है उसके निर्माण के बारे में कुछ नियम है क्या समाधान मंदिर में जो धूप या अगरबत्ती जलाई जाती है उसमें बाँस की लकड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए दूसरी बात आजकल प्राय मुस्लिम समुदाय के लोग अगरबत्ती बनाते हैं तो उसमें लोह डालते हैं वह उनके मस्जिद मज़ार के लिए तो ठीक है पर मंदिर में उसे जलाना निषिद्ध है इसलिए गुगल और चंदन इत्यादि से बनी धूप का प्रयोग करें सबसे अच्छा यही है कि स्वयं धूप बनाएं। यदि कुछ और न मिले तो चंदन और घी से ही बना लें जिज्ञासा महात्माओं की पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं आजकल उनकी जयंती भी मनाई जाती है क्या यह उचित है महात्माओं की पादुका का पूजन करना चाहिए अथवा मूर्ति का समाधान महात्माओं की मृत्यु सफल होती है वे मृत्यु के समय सबके सामने एक आदर्श रख देते हैं कि हमने तुम लोगों के समान ही जन्म लिया और मानव जीवन में प्राप्त प्राप्तव्य सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उनकी मृत्यु सफल है क्योंकि उन्हें फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा इसलिए हम उनकी पुण्य तिथि मनाते हैं संत की पुण्य तिथि ही मनाने की परंपरा है परंतु आजकल कोई उनकी जयंती मनाए तो हम क्या कर सकते हैं लोग कहते हैं कि हम तो उन्हें भगवान मानते हैं यदि ऐसी बात है तो जरूर जयंती मनाओ क्योंकि भगवान की जयंती मनाई ही जाती है इसी प्रकार महात्माओं की पादुका का पूजन यह एक शास्त्रीय परंपरा है परंतु उनकी पाषाण मूर्ति की पूजा शास्त्री नहीं है यह हमारी अपनी दृष्टि है बाकी व्यक्ति अपने भाव से कुछ भी करता है तो हम क्या कर सकते हैं जिज्ञासा आजकल लोग दोनों में दीपक जलाकर नर्मदा या गंगा में छोड़ देते हैं क्या यह पूजन विधि शास्त्री है समाधान हमें तो शास्त्र में ऐसी विधि कहीं नहीं मिली नर्मदा जी की आरती करने की विधि है दीपक जलाकर किनारे पर रखने की विधि है परंतु जलाकर जल में बहाने की विधि नहीं है आजकल तो अच्छा लगना अच्छा दिखना यही लोगों को अधिक पसंद है यज्ञ मंडप भले ही शास्त्रीय विधि से न बने पर सुंदर दिखना चाहिए नर्मदेश्वर दिखने में चमकदार होना चाहिए चाहे वह मशीन से बनाया गया हो शास्त्रीय महिमा तो सीधे नर्मदा से निकाले गए शिवलिंग की ही है पर यह आज का युग धर्म ही समझ लीजिए शास्त्री न होने पर भी वस्तु का सुंदर दिखना यही लोगों को पसंद है युग धर्म में पाप भी होता है पर क्या किया जाए नर्मदा के जल में जब सैकड़ों दीपक जलाकर छोड़ते हैं तो यह विचार करना चाहिए कि यह जल नहीं माता का शरीर है क्या माता के शरीर पर दीपक जलाना ठीक है यह परम्परा कब से है यह हम नहीं कह सकते नर्मदा तो माता है वह सब सहन कर लेती है पर यदि आप उसे माता मानते हो तो उसके शरीर पर दीपक जलाना ठीक है या नहीं आप ये सोच लीजिए